टॉक, बिन बिन बाती बिन तेल, नंबर इसी जमाने में एक शरीफ की बेटी थी, दे दी ब्याने की योग्य हुई तब तब तीन तीन युवकों ने रूप में श्रेष्ठ युवकों ने उससे ब्याह का प्रस्ताव रखा यह देखकर कि तीनों युवक समान योग्यता के पिता ने लड़की पर ही तनाव का भार छोड़ दिया लेकिन महीनों तक लड़की कुछ तय नहीं कर पाई इस बीच वो अचानक बीमार पड़ी और मर मरती बहुत शोकपूर्वक तीनों युवकों ने उस अपनी प्रेमिका को दसनाया एक युवक ने लड़की की कब्र को ही अपना घर बना लिया दूसरा फकीर होकर सफर पर निकल गया और तीसरा लड़की के शोपा पिता के पास छाया गया फकीर युवक घूमते घूमते एक ऐसे व्यक्ति के घर निर्माण हुआ जो मंत्र का ज्ञाता था जब मेजबान के साथ भोजन के लिए बैठा तभी एक छोटा बच्चा रोने था वो मेजबान का पोता था ने बच्चे को झट उठाकर आग में यह देखकर युवक चीप उठा और बोला राक्षस मैंने दुनिया के सब दुख देखे हैं लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं देखा मेजबान बोला अभियान के कारण तुम्हें ऐसा है उसने एक मंत्र पढ़ा डंडा हिलाया और बच्चा हसता हुआ हाथ से निकला युवक ने मंत्र याद कर लिया डंडा लिया और सीधे अपनी प्रेमिका की कब्र पर चला लिया और गलत मार से उसकी प्रेमिका जीवंत तो उसके सामने खड़ी वो अपने बात के घर थी तीनों युवक मुझ पर अपने अपने दावे बचाने लगे जो जोरदार थे लेकिन लड़की ने कहा जिसने मुझे दिलाया वो रहमबर था जिसने मेरे पिता की सेवा की उसके पास जेटे का दिल लेकिन जो मेरी कबीर पर रहा वो प्रेमी थी मैं उसके ही ब्याह रहा यह कथा एक प्रतीक करता है सूफियों ने दिल खोलकर इसका प्रयोग किया है ऊपर से साधारण से दिखते हैं, भीतर बहुत असाधारण है कुछ प्राथमिक बातें समझ लें फिर हम कथा में प्रवेश करें पहली बात कि सूफी मानते हैं प्रेम के अतिरिक्त सत्य का कोई द्वार नहीं प्रेमी ही पहुंच पाता है ज्ञानी बटक जाते है क्योंकि जानना तो सदा ऊपर ऊपर है, प्रेम ही भी भीतर प्रवेश करता है जानना तो सत्य का है हृदय तो केवल प्रेम से ही उभरता है और सत्य सत्य पर होता तो विज्ञान उसे पा लेता सत्य गहरे में और जीवन के हृदय में जिसे प्रवेश करना हो केंद्र तक जिसे जाना हो वो ज्ञान से नहीं प्रेम से ही वहां तक पहुंच सकता है ज्ञान की कुंजी बहुत द्वार खोलती है लेकिन उनमें से कोई भी द्वार अंत ग्रह नहीं जाता सिर्फ प्रेम की कुंजी ही उस द्वार को खोलती है जिसका नाम हृदय है और सुफी कहते हैं परमात्मा परम हृदय संसार उसकी परिधि परमात्मा उसका केंद्र है और जब एक साधारण से व्यक्ति में भी प्रवेश संभव नहीं बिना प्रेम के तो इस परम हृदय में बिना प्रेम के कैसे प्रवेश होगा तो प्रेम सूफियों का मार्ग है और इस वजह से सूफियों ने परमात्मा की बड़ी अनूठी कल्पना की है जैसी किसी ने भी कभी नहीं की सिर्फ सूफी अकेले हैं पृथ्वी पर जो परमात्मा को प्रेसी के रूप में देखते हैं प्रेमिका के रूप में वो पुरुष नहीं क्योंकि पुरुष के पास इतना गहरा हृदय का वो प्रेमसी है परमात्मा एक प्रेमिका है और भक्त उसका प्रेमी परमात्मा को पिता के रूप में लोगों ने देखा है ईसाई यहूदी मुसलमान परमात्मा को प्रेमी के रूप में भी लोगों ने देखा है हिंदुओं की बड़ी पुरानी परंपरा परमात्मा को प्रेमी के रूप में देखने की कृष्ण के रूप में तब भक्त गोती बन जाता है बंगाल में भक्तों का सखी संप्रदाय उस सम्प्रदाय का नाम प्रेम की बड़ी गहरी खोज उन्होंने भी की है परमात्मा प्रेमी है वह उसकी हैं इसलिए पुरुष भी सखी संप्रदाय का अपने को स्त्री ही मानता से प्रार्थना पूजा के दिन स्त्री के कपड़े पहनता है रात जैसे कोई अपने प्रेमी को पास लेके सोए ऐसा कृष्ण की प्रतिमा को लेकर सोता है लेकिन धारणा ये कि कृष्ण पति वो पत्नी सूफी अकेले है जिन्होंने बड़ी हिम्मत की खुद को प्रेमी और परमात्मा को प्रेस ही माना इस बात में सच्चाई होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि पुरुष का चित्त ज्ञान के आसपास घूमता है स्त्री का समग्र भाव प्रेम के आसपास घूमता है पुरुष अगर प्रेम भी करता है तो भी उसका एक अंश ही प्रेमी बन पाता है स्त्री जब भी प्रेम करती है तो उसका समग्र हृदय प्रेम बन जाता है, स्त्री पूरी की पूरी प्रेमिका बन जाती परमात्मा खंडित तो नहीं हो सकता अगर वो प्रेमी है तो वह स्त्री जैसा होगा अखंड उसका प्रेम होगा पुरुष का प्रेम बदल भी जाता है पुरुष का चित्त मन बड़ी तरंगों से भरा हुआ है बड़े ऊपर के आकर्षणों से खींचते हैं आंदोलित करते हैं स्त्री अनन्य भाव से एक की पूजा में रत रह पाती इसलिए स्त्रियां तो सती हो सकी एक भी पुरुष सती नहीं हो सका एक प्रेमी मर गया तो स्त्री के जीवन का सारा सार खो जाता है। दूसरे पुरुष में उसी सार को खोजना स्त्री के लिए अकल्पनीय और जहां भी स्त्री दूसरे पुरुष में सार को खोजेंगी वहां उनका स्त्री क्षीण हो जाएगा, उनकी गहरी गरिमा नष्ट हो जाएगी पश्चिम की स्त्री छिछली होती जाती है उसका अस्तित्व परिधि पर होता जाता है स्त्री की पूरी गरिमा तो पूरब ने खोजी थी पर अनन्न भाव एक के प्रति समग्र समर्पण समग्रपण ऐसा कि अगर वो मर जाए तो वो उसकी मृत्यु मेरी भी मृत्यु बन जाए प्रेमी का जीवन ही जीवन प्रेमी की मृत्यु मृत्यु पुरुष सती नहीं हो सकता पुरुष उच्छम करते क्योंकि पुरुष की सारी पकड़ मन से बुद्धि से और बुद्धि का अनन्न्य भाव नहीं होता बुद्धि में भक्ति होती ही नहीं श्रद्धा होती ही नहीं संदेह होता है पुरुष जब प्रेम भी करता तब भी संदिग्ध रहता है पता नहीं ठीक है या गलत पता नहीं यही स्त्री प्रेमी होने की पात्र है या नहीं और ये संदेह सदा पीछा करता है स्त्री श्रद्धा है हृदय में कोई संदेह की तरंग नहीं उठती इसलिए सूफियों ने परमात्मा को स्त्री माना है वह शुद्ध हृदय वहां विचार की कोई तरंग नहीं है वो शुद्ध प्रेम और वो प्रेम अनन्य भाव से बरस रहा है भक्त पुरुष है क्योंकि वहां संदेह गहरे गहरे भक्त में भी संदेह बना रहता मजबूरी है क्योंकि हमारा व्यक्तित्व खंड खंड बटा है द्वंद्व में एक हिस्सा श्रद्धा करता है दूसरा श्रद्धा करता है एक से हम भाव बनाते हैं दूसरा भाव को नष्ट करता है तो सूफी कहते हैं भक्त पुरुष जैसा है परमात्मा स्त्री जैसा है और जिस दिन भक्त परिपूर्ण रूप से परमात्मा में लिंग हो जाए उस दिन उसके पास भी स्त्री जैसा हृदय होगा तो स्त्री का हृदय परम द्वार है प्रेम मार्ग विचार नहीं दुनिया के धर्म दो मार्ग खोजे एक मार्ग है ध्यान और एक मार्ग है प्रेम दो ही मार्ग बुद्ध महावीर पतंजलि ध्यान को मार्ग मानते हैं इसलिए उन तीनों ने प्रेम को काटने का सारा उपाय किया क्योंकि तो जब तक तुम प्रेम में पड़े हो तब तक तुम कैसे ध्यान करोगे ध्यान का अर्थ है अकेले होने की क्षमता ध्यान का अर्थ है केवल भाव एकांत मैं ही हूं कोई दूसरा नहीं और मैं अपने से राज्य हूं कोई तरफ नहीं कोई पीड़ा नहीं कोई व्यह नहीं कोई पाने की आकांक्षा वासना नहीं धन की ही नहीं परमात्मा को भी पाने की वासना नहीं तभी ध्यान होगा इसलिए बुद्ध महावीर कहते हैं परमात्मा है ही नहीं और पतंजलि कहते हैं आवश्यक नहीं है कोई न मान सके तो ठीक है परमात्मा को मान ले लेकिन जरूरी नहीं है योगी के लिए परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि योगी की सारी साधना दूसरे से मुक्त होने की ध्यान का अर्थ है दूसरे से मुक्त होने का प्रयास इसलिए ध्यान कभी भी प्रेम को जगह नहीं दे सकता है कि बुद्ध के पास या महावीर के पास जाके अगर प्रेम की चर्चा करें तो वो कहेंगे तुम ना समझो कल ही मैं पश्चिम के एक बहुत बड़े नास्तिक विचारक एपिकुरस के वचन पढ़ था एपिकुरस नास्तिक ईश्वर को मानता नहीं ठीक बुद्ध महावीर जैसा ही है बड़ी अद्भुत बात उसने लिखी है उसने ज्ञानी के लक्षण लिखे उसमें एक लक्षण है कि ज्ञानी कभी प्रेम नहीं करेगा ये लक्षण बिल्कुल ठीक है ज्ञानी कैसे प्रेम कर सकता है या पिकुरुष कहता सिर्फ अज्ञानी ही प्रेम में पड़ सकता है ज्ञानी कैसे प्रेम में पड़ेगा ज्ञानी विवाह भला कर ले लेकर प्रेम नहीं कर सकता तो क्योंकि विवाह एक संस्थागत बात है एक व्यवहारिक औपचारिक बात है पत्नी की जरूरत तो है सेवा के लिए भोजन के लिए घर संभालने के लिए तो ज्ञानी विवाह कर ले क्योंकि विवाह की उपयोगिता लेकिन ज्ञानी प्रेम में नहीं पड़ सकता अ वाइज मैन केन नॉट फॉल इन लव और अपी कहता है कि अगर बुद्धिमान प्रेम में पड़ जाए तो फिर निर्बुदिम बुद्धिमान में बैठ क्या बुद्धिमानों ने ही प्रेम में गिरने शब्द का उपयोग किया है फॉलिंग इन लव उसमें पतन है इसलिए फॉलिंग इसलिए गिरने का भाव है का तो मतलब तुम अपनी बुद्धिमत्ता से गिर गए प्रेम पागल जैसा मालूम पड़ता है बुद्धिमानों को और तय भी क्योंकि बुद्धि से तो जीता नहीं हृदय से जीता है हृदय के पास कोई तर्क तो नहीं भाव है भाव अंधा है या फिर भाव के पास ऐसी आंखें हैं जिनको बुद्धि नहीं पहचान पाती तो बुद्ध महावीर पतंजलि तीनों ही प्रेम को काटते हैं ताकि ध्यान पूर्ण हो सके इसलिए सभी की साधना विराग की साधना है प्रेम है राग काटना है प्रेम को प्रेम को इतना काट देना है कि दूसरा बचे ही ना तुम अकेले बचो दूसरे की स्मृति भी न आए दूसरे का विचार भी ना उठे जिस दिन तुम बिल्कुल अकेले हो और ये सारा जगत खो गया और इसमें कोई दूसरा ना बचा जिससे तुम्हारे संतोष का कोई भी संबंध जिससे तुम्हारे सुख का कोई भी सेतु है जिस पर तुम किसी भी तरह निर्भर हो जिस दिन तुम परिपूर्ण स्वतंत्र हो गए परिपूर्ण स्वतंत्र तो तुम तभी होगे जब प्रेम बिल्कुल कट जाए क्योंकि प्रेम तो एक तरह की परतंत्रता है दूसरा उसमें जरूरी है और दूसरे का सुख तुम्हारे सुख का आधार है दूसरा दुखी हो तो तुम दुखी हो जाते हो तो प्रेमी तो कैसे ध्यान हो सकता एक तो मार्ग ध्यानियों का है यह बुद्ध महावीर पतंजलि उसके शिखर है एक मार्ग प्रेमियों का है और प्रेमी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम का पागलपन ना आया प्रेम की मस्ती ना आई तब तक तुम्हारा अहंकार मिटेगा कैसे ध्यानी का जोर है कि दूसरे पर तुम निर्भर रहो तो तुम परतंत्र रहो प्रेमी का जोर है कि अगर तुम बिल्कुल स्वतंत्र होने की कोशिश किए तो तुम्हारा अहंकार कैसे मिटेगा तुम ही बच रहोगे आखिर में वही तुम्हारा शुद्ध अहंकार होगा और अहंकार ही बात है प्रेम की कीमिया में ही अहंकार पिघलता है प्रेम की आग में ही अहंकार जलता है तो प्रेमी कहते हैं दूसरे का उपयोग तुम निर्भरता के लिए क्यों करते हो दूसरे का उपयोग समर्पण के लिए करो दूसरे पे निर्भर होने का सवाल ही नहीं दूसरे में खो जाने का सवाल और जब तुम बचोगे ही नहीं तो कौन निर्भर कौन परतंत्र इसे जरा समझ ले मिटाते दोनों है ध्यान ही दूसरे को मिटाता है प्रेमी अपने को मिटाता है प्रेमी कहता दूसरा ही बचेगा एक घड़ी आएगी जब मैं रहूंगा ही नहीं फिर किसकी प्रतनता किसका बंधन फिर कौन दुख में दो हैं अभी एक बचना चाहिए ध्यान दूसरे को मिटा के अपने को बचा लेता है प्रेमी अपने को मिटा के दूसरे को बचा लेता है जिस दिन एक बच जाता है उसी दिन सत्य उपलब्ध हो जाता है क्योंकि सत्य यानी एक सत्य यानी अद्वैत अब इस अद्वैत को पाने के दो ढंग हो सकते हैं या तो मैं मिटूं या तुम मिटो तू तु ना रहे या मैं ना रहूं दोनों मार्ग मेरे देखे दोनों सही है दोनों तरफ से लोग पहुंचे सूफी हैं कृष्ण भक्त हैं मीरा है चैतन्य है ये प्रेम के रास्ते से पहुंचे और इनकी ऊंचाई बुद्ध महावीर और पतंजलि से जरा भी कम नहीं इंच भर भी कम नहीं, क्योंकि जब एक बचता है तो फर्क ही नहीं रह जाता कौन बचा? उसे हम क्या कहें उसे आत्मा कहें ध्यानी उसे आत्मा कहता है प्रेमी उसे परमात्मा कहता है इसलिए ध्यानी परमात्मा की बात को छोड़ते हैं क्योंकि परमात्मा में दूसरा आ जाता है सिर्फ आत्मा महावीर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है और प्रेमी कहता है तू ही मैं हूं जलालुद्दीन जूनी की प्रसिद्ध कविता है प्रेमी आया और उसने अपनी प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी भीतर से पूछा गया कौन कौन आया तो उसने कहा मैं क्या मेरी दस्तक तू नहीं पहचानी क्या मेरे चरण की आवाज तू नहीं पहचानी मैं तो सोचता था तू मुझे पहचान गई इसलिए हवा का झोंका भी मेरा तुझे खबर दे देगा मैं तेरा प्रेमी लेकिन फिर भीतर से कोई आवाज न दरवाजे भी न खुले प्रेमी ने बहुत सिर मारा तो भीतर से केवल इतनी खबर आई कि जब तक तू है तब तक दरवाजा कैसे खुल सकता है प्रेम का दरवाजा मैं के लिए कैसे खुल सकता है तो जब तू तैयार हो जाए तब लौट अनेक दिन आए और गए अनेक चांद तारे बीते तब फिर वर्षों बाद प्रेमी उसके द्वार पर आया उसने दस्तक दी भीतर से वही सवाल प्रेम सदा वही पूछता है कौन है उसने कहा आप तो तू ही है तुरु नहीं कहते दरवाजा उस दिन खुल गया कि ये सूफियों का साल है मिटना है दो को और बनना है एक पर प्रक्रिया दोनों की बड़ी अलग हो जाएगी क्योंकि ध्यान ही को दूसरे को भुलाना है और प्रेमी को अपने को बुलाना है ध्यानी को दूसरे से मुक्त होना है प्रेमी को अपने से मुक्त होना है ध्यान हथियारे की भांति है और प्रेमी आत्मघाती की भांति ध्यानी काटता है दूसरे को अकेला बच्चा है प्रेमी काटता है अपने को कि मैं ना बचू वही बच्चा है दोनों रास्तों से लोग पहुंचे दोनों लोग सदा पहुंचते रहेंगे मेरे लिए कोई चुनाव नहीं है विकल्प नहीं मुझे इन दोनों में कोई भेद नहीं इसलिए पतंजलि पर भी मुझे बोलने में सुख है और सुखियों पर भी बोलने में सुख और जब मैं तुमसे कहता हूं तो तुमसे कोई मार्ग चुनने को नहीं कह रहा हूं तुम अपने को पहचानना अपने भाव को पहचानना तुम्हें फिर जो सरल लगे उससे चले जाना जो सरल वही तुम्हारे लिए मार्ग है मार्गों का चुनाव नहीं करना है तुम्हें अपनी पहचान करनी अगर प्रेम ही तुम्हारे जीवन की धारा हो तो तुम अपने को मिटाना हो परमात्मा को बचाना अगर तुम पाओ कि प्रेम तुम्हारे जीवन में उठता ही नहीं खींचते हो तो भी बैठ बैठ जाता है हृदय धड़कता ही नहीं भाव पकड़ता नहीं विचार ही दौड़ते हैं तर्क ही पकड़ता है श्रद्धा गहरी नहीं होती संदेह ही गहरा है तो फिर ध्यान ही तुम्हारा मार्ग और कोई ऊंचा नीचा नहीं अब हम इस कहानी को ले कहानी करती है युवती है एक सुंदर तीन है उसके प्रेमी प्रेसी एक प्रेमी तीन पहली बात समझने में जरूरी है परमात्मा एक प्रेमी अनेक अनंतता प्रेमियों की है प्रेसी की अनंतता नहीं प्रेसी एक है कहानी करते हैं कि युवती को बड़ी कठिनाई है कैसे चुने तीनों समान गुणधर्मा है समान बुद्धिमान है सुंदर है स्वस्थ है गुणों की तरफ से तोलने का कोई उपाय नहीं तीनों का प्रेम है उसकी तरफ अगर गुणों में कमी बेसी होती तो चुनाव आसान हो जाता लेकिन तीनों समान गुणधर्मा है इसे थोड़ा समझना चाहिए असल में प्रेम के लिए गुण का सवाल ही नहीं जहां गुण का सवाल है वहां बुद्धि प्रवेश कर जाती है। बुद्धि सोचती कि किसका गुण ज्यादा किसका कम बुद्धि तुलना करती बुद्धि हिसाब बैठाती सच नहीं है ये बात कि तीनों समान गुणधर्मा थे क्योंकि हो नहीं सकते ऐसा युवती को दिखाई पड़ता है तीनों समान गुणधर्मा है तीनों हो नहीं सकते समान गुणधर्मा क्योंकि तो दो समान होते ही नहीं थोड़े से गणित को खोजने की जरूरत थी और पता चल जाता कि कोई गुण में ज्यादा है कोई गुण में कम क्योंकि तो इस जगत में समान वस्तुएं होती ही नहीं दो कंकड़ एक जैसे नहीं होते तो दो व्यक्ति तो एक जैसे कैसे हो सकते लेकिन ये सवाल बुद्धि का है बुद्धि तौल करती है माप करती है बुद्धि का अर्थ माप मेजरमेंट ल हो जाती थोड़ा बारीक तराजू खोजना पड़ता बस लेकिन तौल हो जाती लेकिन हृदय बुद्धि से सोचता ही नहीं इसलिए जब परमात्मा के निकट हजारों प्रेमियों की प्रार्थनाएं होती तो तुम यह मत सोचना कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं इसलिए मेरी प्रार्थना पहले सुन ली जाएगी कि मैं ज्यादा धनी हूं इसलिए मेरी आवाज पहले पहुंच कि मैं बड़ा चित्रकार हूं मूर्तिकार हूं या राजनीतिज्ञ हूं इसलिए पंक्ति में मुझे पहले खड़े होने का मौका मिल जाएगा नहीं तुम्हारे गुणों का कोई सवाल नहीं बल्कि तुम गुणों पर अगर निर्भर रहे तो यही तुम्हारा अयोग्यता का आधार होगा तुम्हारा हृदय जांचा जाएगा तुम्हारे गुणों का कोई सवाल नहीं तुम्हारी टैलेंट का कोई सवाल नहीं तुम्हारे परीक्षा पत्र और तुम्हारी उपाधियां काम ना पड़ेंगी तुम्हारा हृदय ही काम आया युवती के सामने तीनों थे उसे तीनों समान देखते थे प्रेम से भरा हुआ हृदय बुद्धि से सोचता नहीं इसलिए अगर कभी तुम्हारा हृदय सच में ही प्रेम से भर जाए तो तुम भी मापतल मुश्किल अनुभव करोगे एक मां के लिए उसके साथ बेटे जरा भी भेद नहीं होता उसमें कोई ज्यादा बुद्धिमान हो कोई बुद्ध कोई स्वस्थ कोई अस्वस्थ कोई सुंदर कोई गुरु लेकिन मां को सातों बेटे एक जैसे दिखाई पड़ते और अगर सवाल उठ जाए कि सातों में से छह को बचा ले और एक को मर जाने दे तो मां मुश्किल में पड़ जाएगी किसको छोड़ो क्योंकि अगर बुद्धि से सोचे तो साफ हो जाएगा कि जो सबसे ज्यादा बेकार है उसे हृदय इस भांति नहीं सोचता हृदय के सोचने के ढंग ही अलग है उस युवती को तीनों समान दिखाई पड़े प्रेम को सदा तीनों समान दिखाई पड़े प्रेम तुलना करता ही नहीं और चूंकि ये कथा तो मूलतः परमात्मा की है इसलिए परमात्मा को भक्त समान दिखाई पड़ेंगे उनके गुणों से कोई भेद नहीं पड़ता एक भक्त काशी से पंडित पांडित्य लेकर आया है और एक भक्त गांव का अज्ञानी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता काशी का पंडित यह दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास पांडित्य अतिरिक्त भक्ति के साथ कुछ और भी मेरे पास है इसलिए पहले मौका मुझे मिलना चाहिए न कोई गुणों का सवाल नहीं है हृदय के भाव का ही सवाल है लेकिन भाव को तोड़ना बड़ा मुश्किल है गुण तौले जा सकते हैं परीक्षा हो सकती है भाव नहीं तौला जा सकता भाव इतना निगूढ़ है इतना रहस्यपूर्ण है उसके लिए कोई तराजू निर्मित नहीं हो सके पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को तौलने के उपाय खोज लिए फ्रांस में बहुत बड़ा विचारक मनोवैज्ञानिक हुआ बिनेट उसने बुद्धि अंक खोज लिया आई तो बुद्धि नापी जा सकती कि, कि कितनी बुद्धि तुमने उसका भी तराजू है अब सामान्य है सामान्य से कम है या ज्यादा है या प्रतिभाशाली हो तोड़ा जा सकता है कोई अड़चन नहीं है पंद्रह मिनट में पता चल जाता है लेकिन प्रेम को तोलने का कोई उपाय अब तक नहीं खोजा जा सका इंटेलिजेंस को सियंट खोज दिया गया लव को सियंट नहीं खोजा जा सकता बुद्धि अंक तो पता चल जाता है लेकिन प्रेम का अंक बिल्कुल पता नहीं चलता प्रेम को मापना मुश्किल है कैसे हम मापें कि प्रेम है या प्रेम नहीं है या कितना है बुद्धि से तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं बुद्धि उत्तर देगी उत्तरों से पता चल जाएगा प्रेम से कोई प्रश्न नहीं पूछे जा सकते प्रेम तो सिर्फ परिस्थिति में पता चलेगा इसे थोड़ा समझ ले प्रेम तो किसी घटना से पता चलेगा प्रेम तो किसी ऐसी अवस्था में पता चलेगा जो मौजूद हो जाए तीन व्यक्ति तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम डूब रहे हो नदी में उस वक्त पता चलेगा तीन में से कौन अपनी जान को जोखिम पर लगाता है? कौन छलांग लेता है? कौन तुम्हें बचाने जाता है परिस्थिति चाहिए जीवंत परिस्थिति चाहिए तो ही प्रेम का पता चलेगा इसलिए तो कहानी बड़ी साफ है कहानी कहती है लड़की तय न कर पाई कि किसको चुने तीनों समान गुण गुणधर्मा मालूम हुए और तीनों का प्रेम मालूम होता था अब कोई परिस्थिति ही प्रकट कर सकती है और परिस्थिति सूखियों ने जो चुनी है वो मौत प्रेम का ठीक पता मौत के क्षण में ही चलता है उसके पहले नहीं ये बड़ी अजीब बात है जीवन में प्रेम की जांच नहीं हो पाती मौत में प्रेम की जांच होती क्योंकि जीवन में तो हम धोखा दे सकते जो स्त्रियां अपने प्रेमियों के लिए मर गई आग में चल उन्होंने खबर दी कि प्रेम था जिंदा में तो सभी स्त्रियां अपने पत्नियों से कहती तुम्हारे बिना ना जी सकूंगी मर जाऊंगी ये सवाल नहीं है कौन मरता है ये कोई उत्तर की बात हो तो सभी पत्नियां ये कहती तुम्हारे बिना मर जाओ तुम्हारे बिना बन न जी सकूं। लेकिन कोई मरता नहीं पति मर जाता है थोड़ा रोना धोना होता है फिर जिंदगी शुरू हो जाती गांव भर जाते फिर नए प्रेमी मिल जाते मृत्यु ही प्रेम की जांच बन सकती है, क्योंकि तो मृत्यु से गहरी कोई घटना नहीं है इसलिए प्रेम को जांचने के लिए उससे छोटी कोई चीज काम नहीं आएगी प्रेम इतना गहरा है जितनी मृत्यु इसलिए जो जानते हैं वो जानते हैं कि प्रेम और मृत्यु समान है उनमें गहरा पर्याय दोनों एक जैसे और उनकी गहराई बराबर एक जैसी है प्रेम का अर्थ तुम्हारे केंद्र तक छिप जाए तीर मृत्यु में भी केंद्र तक तो तीर छिप है मृत्यु में शरीर तो छिन जाता परिधि छिन जाती सिर्फ तुम रह जाते हो केंद्र की बात और प्रेम में भी सब छिन जाता है सिर्फ तुम बचते हो तुम्हारा केंद्र बचता है तुम्हारा अस्तित्व मात्र बचता है बाकी सब छिन जाता है तो प्रेम भी उतना ही गहरा जाता है जितनी मृत्यु इसलिए प्रेमी वही हो सकता है जो मरने को तैयार हो उससे कम की कोई परीक्षा काम नहीं देगी जीने के लिए तो सभी तैयार हैं। मरने की जब तैयारी हो तो प्रेम का आविर्वाह होता है और अगर मरने की तैयारी ना हो तो प्रेम का धोखा चलता है तब तो प्रेम का व्यवसाय चलता है कहानी कहती है अभी ज्यूती मर गई अचानक इसके सिवा कोई मार्ग भी न था जानने का बस एक ही उपाय था कि मृत्यु के बाद क्या व्यवहार है प्रेमियों का उनमें से तीनों बड़े दुखी हुए रोए पीटे खिन्न हुए उदास हुए जीवन से अर्थ खो गए एक कब्र पर ही रह गया दूसरा विपन्न पिता की सेवा में लग गया लड़की मर गई और पिता बहुत दुखी और बूढ़ा और तीसरा विरागी हो गया संन्यास्त हो गया घर छोड़कर फकीर हो गया तीनों ने भी जो व्यवहार किया वो प्रेमपूर्ण है क्योंकि विपन्न पिता की सेवा में लग जाना इस पिता से तो कोई संबंध न था सिर्फ प्रेसी का पिता था और प्रेसी मर गई तो अब क्या संबंध था मरते ही हमारे सब संबंध टूट जाते क्योंकि सेंध ही मिल गया तो अब इस पिता से क्या देना देना था लेकिन यह पिता दुखी था मरी हुई प्रेसी का पिता था एक युवक पिता की सेवा में लग गया दूसरे के जीवन में अर्थ खो गया जब पेशी ही मर गई अब कुछ पाने को न बचा वो फकीर हो गए वो परमात्मा की तलाश में निकल गया तीसरे ने जब से होशावास खो दिया न कुछ करने को बचा न कुछ खोजने को बचा फकीरी तक व्यर्थ मालूम पड़ी वो वहीं कब्र पर घर बनाकर रहने लगा वो कब्र ही उसका घर हो गई तीनों ने प्रेम व्यवहार किया लेकिन तीनों के प्रेम बड़े अलग अलग मालूम पड़ते हैं भेद शुरू हो गया परिस्थिति ने भेद साफ कर दिया जो युवक पिता के पास रहने लगा उसका प्रेम दया करुणा सहानुभूति जैसा था परिस्थिति ने वो भाड़ा हृदय को और कोई जांचने का उपाय न था उसके प्रेम में दया थी लेकिन ध्यान रहे दया और प्रेम बड़ी अलग बातें हैं और प्रेम दया नहीं मानता और अगर तुम प्रेमी को दया करो तो दुखी होते क्योंकि दया तो सदा अपने से नीचे पर की जाती है प्रेम समान है वो किसी को नीचे नहीं रखता प्रेम दूसरे को समकक्ष मानता है दया तो नीचे के प्रति की जाती है दया में तुम ऊपर हो जाते हो और दया का पात्र नीचा हो जाता है दया तो भीक्षा जैती है प्रेम और दया पर्यायवाची नहीं बहुत से लोगों ने यहां भूल की हुई है। और वो दया को प्रेम समझ रहे हैं और उसके कारण उनके जीवन में प्रेम का फूल नहीं खिल पाता पति दया करता है पत्नी पर लेकिन पत्नी तरप नहीं होती क्योंकि पत्नी प्रेम चाहती है दया नहीं दया का तो अर्थ तुमने दूसरे को भिखारी बनाती है दया का अर्थ तुम धनी हो गए तुम दाता हो गए दूसरा भिक्षा पात्र लिए खड़ा हो गया दया तो बहुत अहंकार की घटना है प्रेम दया नहीं मानता, क्योंकि दया में दूसरे को तुम दे रहे हो प्रेम में भी दूसरे को तुम देते हो इसलिए समानता मालूम पड़ती है। लेकिन प्रेम में तुम दूसरे को इसलिए देते हो कि देने में आनंद है दया में तुम दूसरे को इसलिए देते हो कि दूसरा दुखी है। दया एक कर्तव्य है एक ड्यूटी वो जो पहला युवक पिता की सेवा में लग गया कर्तव्य निष्ठ था नैतिक बुद्धि उसके भीतर थी प्रेसी तो मर गई है अब एक कर्तव्य बचा है जिसे पूरा करना है कर्तव्य और प्रेम बड़े विपरीत है तुम अगर अपनी मां की सेवा इसलिए करते हो कि ये कर्तव्य है क्योंकि वो तुम्हारी मां है तुम्हारी मां कभी तृप्त न होगी तो मतलब साफ है कि एक बोझ है कर्तव्य सदा बोझ है वो प्रेम नहीं मां भी चाहती थी प्रेम तुम इसलिए करते सेवा कि तुम आनंदित होते थे सेवा करके तब बात अलग थी सेवा तुम्हारा आनंद थी लेकिन अभी तुम इसलिए सेवा करते दूसरा दुखी है करना जरूरी है, एक कर्तव्य है जो पूरा करना होगा एक नैतिक बुद्धि काम कर रही है लेकिन हृदय का भाव खो गया दया और प्रेम पर्यायवाची नहीं है, प्रेम बड़ी अनूठी घटना है दया बड़ी साधारण बात है दया तो कोई भी बुद्धिमान आदमी कर लेगा करनी चाहिए लेकिन दया निष्ठान है ऐसा पक्षी है जो मर चुका है जिसमें तुमने भूसा भर के घर पर रख दिया है दूर से जीवित दिखाई पड़ता है प्रेम उड़ता हुआ पक्षी है आकाश में जीवंत दया मरा हुआ पक्षी है जिसमें भूसा भर के रख दिया है देखने में जीवन से भी ज्यादा स्वस्थ मालूम पड़ है बस देखने में भीतर वहां प्राण नहीं है एक युवक निष्ठावान था दया और करुणा से सेवा में लग गया सूफी फकीर कहते हैं कि दया तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगी दया नैतिक प्रेम धर्म इसलिए तुम गरीबों की सेवा करो भूमिहीनों को भूमि दिलवाओ बीमारों का हाथ पैर दाबो अगर यह कर्तव्य है तो तुम चुप गए इस ईसाइल दया के कारण चुपती चली गई क्योंकि तो जीसस ने सर्विस पर सेवा पर बड़ा जोर दिया लेकिन जीसस की सेवा प्रेम का पर्यायवाची थी इसाई मिशनरी सेवा कर रहा है क्योंकि सेवा सीढ़ी है परमात्मा तक जाने की गणीब चाहिए बेपढ़े लिखे लोग चाहिए आदिवासी चाहिए भूखे नंगे लोग चाहिए उनकी सेवा करो क्योंकि सेवा ही रास्ता है उससे ही तुम पहुंच सकोगे जिस दिन दुनिया में सभी सुखी होंगे और सेवा करने को कोई ना बचेगा उस दिन ईसाई मिशनरी के लिए स्वर्ग जाने का रास्ता बंद तो बहुत गहरे में ईसाई मिशनरी चाहेगा नहीं कि दुनिया सुखी हो जाएगी एक हिंदू विचारक है कर्पात्री उन्होंने एक किताब लिखी है रामराज्य और समाजवाद पर समाजवाद के खिलाफ उन्होंने जो बड़ी से बड़ी दलील दी है वो ये कि अगर समाजवाद में सभी लोग समान हो गए तो दान असंभव हो जाए और दान के बिना तो मोक्ष नहीं हिंदू धर्म कहता है कि दान के बिना मोक्ष नहीं तो करपात्री कहते हैं गरीब का रहना तो जरूरी है दान कौन लेगा दान देगा कौन और जब हिंदू शास्त्र कहते हैं दान के बिना मोक्ष नहीं तो अगर दान की व्यवस्था ही कट गई समाजवाद हो गया तो मोक्ष खो जाया तो करपाथ्री के मोक्ष के लिए गरीब कौन होना जरूरी गरीब एक है, जिसके सिर पर पैर रखकर मोक्ष तक जाना है ये सेवा किस तरह की सेवा है ये दान किस तरह का दान है इसमें प्रेम जरा भी नहीं और अगर ऐसी सेवा से मोक्ष मिलता हो तो सूफी कहते हैं ऐसा मोक्ष झूठा होगा प्रेम से मिलता है मोक्ष प्रेम हर हालत में किया जा सकता है दया हर हालत में नहीं की जा सकती दया के लिए दूसरे का विपन्न होना जरूरी है प्रेम सुखी से भी किया जा सकता है दया केवल दुखी से की जा सकती इसे थोड़ा समझ ले ये बेटा ये लड़का बाप की सेवा करने आया और पाता कि बाप सितार बजा के आनंदित हो रहा है और ये उससे कहता है कि तुम्हारी लड़की मर गई और तुम आनंदित हो रहे हो वो कहता है कि कौन मरता कौन जीता और सितार बजाता रहता यह लड़का छोड़ के चला जाता है इसकी क्या सेवा करनी ये दुखी ही नहीं तुम जब भी किसी की सेवा करने जाते हो और अगर तुम पाओ कि वो दुखी नहीं तो तुम दुखी लौटते हो तुम दुखी की तलाश में निकले थे किसी के घर कोई मर गया तुम जाते हो शोक संवेदना प्रकट करने लेकिन वहां जाकर पाते हो कि वहां कोई शोक संवेदना का सवाल ही नहीं तब तुम उदास लौटते हो तुम न केवल उदास लौटते हो बल्कि नाराज लौटते हो चौंग कसे की पत्नी मर गई तो चौंग कसे तो ख्याति नाम संत था सम्राट संवेदना प्रकट करने आया तो सम्राट तैयार करके आया होगा जब भी संवेदना प्रकट करने कोई जाता तो रिहर्सल कर लेता क्या कहना क्योंकि संवेदना का क्षण इतना नाजुक कि कहीं कुछ गलत बात ना निकल जाए तो हम तैयारी करके जाते हैं क्या कहेंगे कैसे कहेंगे और संवेदना का क्षण बड़ा ही अटपटा किसी के घर कोई मर जाए तुम्हें तो जाना पड़ता तो कैसा मुसीबत मालूम पड़ती कि क्या करें इसलिए लोग अकेले नहीं जाते दस पांच लोग जाते उसमें बोझ बढ़ जाता है बातचीत चल जाती है यहां वहां की बातचीत करके तुम तो दुख प्रकट करके वापिस लौट आते सम्राट आया तो उदास चेहरा करके आया था लेकिन यहां देखा कि फकीर चौंक से एक जाल के नीचे बैठ के खंजड़ी बजा रहा सम्राट को थोड़ी चोट लगी जब खंजड़ी बजाना बंद हुआ उसने चौंग से की तरफ देखा वो प्रसन्न है जैसा सदा था तो सम्राट ने कहा कि ये जरा सीमा के बाहर है दुखी मत हो चलेगा लेकिन कम से कम खंजरी तो मत बजाओ मत रो चलेगा लेकिन उत्सव मनाने का तो क्षण नहीं है चौंक तस्वीर ने कहा या तो रो या उत्सव मनाओ दो के बीच कोई जगह नहीं या तो ऊर्जा आंसू बनेगी या ऊर्जा मुस्कुराहट बनेगी दो के बीच कोई जगह नहीं जहां तुम खड़े हो जाओ तुमने कभी जीवन में ऐसी कोई जगह जानी दो के बीच या तो तुम तो उदास होते हो या प्रसन्न दो के मध्य क्या है और कभी अगर तुम ख्याल भी करते हो कि मैं मध्य में हूं तो तुम गौर से देखना तुम तो उदास हो मध्य में कोई होता नहीं मध्य में कोई जगह ही नहीं या तो ऊर्जा बहती है आनंद की तरफ या दुख की तरफ चौन कसे ना मध्य में कोई जगह नहीं या तो खंजड़ी बजेगी आंसू बहेंगी सुधारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि न कोई मरता है न कोई कभी पैदा होता है और फिर ये जो मेरी पत्नी थी इसने मुझे इतना सुख दिया इसे अगर मैं सुखपूर्वक विदा भी न दे सकूं तो और मैं क्या कर सकता सम्राट बिना बोले वापस लौट गया दोबारा कभी चौक से को देखने नहीं आया क्योंकि वह जो सब तैयार करके आया था इसने सब गड़बड़ कर दिया तुम दुखी आदमी की तलाश में हो क्योंकि तुम्हें सेवा का मौका मिलता दया का मौका मिलता और दया में ऐसा मजा है अहंकार को जिसका कोई हिसाब नहीं तुम चाहते हो कि कोई मौका मिले जब तुम दया कर सको इसलिए तुम ख्याल करो कि जब तुम पर तो कोई दया करता है तो तुम अच्छा अनुभव नहीं करते जब तुम तो पर कोई दया अनुभव दया बरसाता है तो तुम्हें भीतर पीड़ा होती तुम्हारे अहंकार को चोट लगती तुम भी परमात्मा से प्रार्थना करते कोई मौका देना कि मैं भी दया कर सकूं इस पर इसलिए तुम किसी को चोट पहुंचाओ वो तुम्हें भला माफ कर दे लेकिन तुमने जिस पर दया की वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा एक धनपति मेरे पास आते थे बड़े अहंकारी शुद्ध अहंकारी आदमी भले भले आदमी ही शुद्ध अहंकारी होते बुरे नहीं किसी को चोट नहीं पहुंचाते किसी को नुकसान नहीं करते और जितना भी बन सके लोगों की सहायता करते और मुझसे पूछे कि एक बात मेरी समझ में नहीं आती मैंने अपने सब रिश्तेदारों को धनपति बना दिया जितना मैं दे सकता था उससे ज्यादा मैंने उन्हें दिया लेकिन कोई भी मुझसे प्रसन्न नहीं और सब मेरे दुश्मन हैं जिसकी मैं सहायता करता हूं वही आज नहीं कल दुश्मन हो जाता मैंने उनसे कहा कि होगा ही उनको भी दया करने का कभी मौका दें वो आपने कभी नहीं दिया आप दुश्मन पैदा कर रहे हैं तो क्योंकि दया कभी भी क्षमा नहीं की जा सकती और आप इतने सुविधा में हैं कि आप उनको कोई मौका नहीं देते कि वो भी आप तो कभी दया कर सके आपका मित्र तो कोई हो ही नहीं था उनकी बात पहले तो समझ में नहीं पड़ी धीरे धीरे समझ आई दया करना भी दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचाना है प्रेम दया नहीं कर सकता एक बार प्रेम क्रोध घना करे लेकिन प्रेम दया नहीं कर सकता दया तो तभी होती जब प्रेम त्रोहित हो गया होता है दया तो राख जब प्रेम जल चुका होता है तब राख बचती है दूसरा युवक सं्यस्त हो गया विरागी हो गया उसका प्रेम भी बहुत गहरा न रहा होगा उठला रहा होगा तभी तो मृत्यु ने सारी बदलाहट कर दी जहां राग था वहां विराग आ गया प्रेम अगर गहरा होता इतना आसान परिवर्तन नहीं था छोड़ के फकीर होकर चल पड़ा देखने में तो हमें लगेगा कि बड़ा प्रेमी था सब छोड़ दिया लेकिन प्रेम अगर गहरा हो तो देख ही नहीं पाता कि प्रेम सी मर सकती प्रेम सदा अमृत को देखता है यह कोई प्रेमी नहीं था यह इस स्त्री को भोगने को उत्सुक था और जब स्त्री मर गई भोग का द्वार बंद हो गया तो खिन्न और उदास इसका जो सन्यास है वो भी वास्तविक नहीं वो खिन्नता से पैदा हुआ उदासी से पैदा हुआ निराशा से पैदा हुआ और इस फर्क को ठीक से समझ लेना अगर तुम्हारा धर्म संसार की निराशा से पैदा हुआ है तो तुम्हारा धर्म वास्तविक नहीं हो सकता क्योंकि निराशा से सत्य का कहीं जन्म हुआ है और दुख से कहीं मोक्ष मिला है दुख से जो बीज खेलेगा उसमें दुख के ही बीज लगेंगे अगर तुम्हारा सन्यास संसार के अनुभव से पैदा हुआ हो तब बात दूसरी अगर तुम्हारा सन्यास संसार के सुख से पैदा हुआ हो और संसार के सुख ने तुम्हें इशारा किया हो कि और महासुख की संभावना है और तुम परमात्मा की खोज में गए हो यह बात बिल्कुल अलग है यह एक विधायक तत्व है संसार में दुख है व्यर्थता है इसलिए तुम परमात्मा की खोज पे गए हो तुम संसार से थके हो तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसी ईसब की लोमड़ी की जिसने छलांग बहुत मारी और अंगूर न पा सकी तो वापस लौट के गई और अपने मित्रों को कहा कि अंगूर खट्टे संसार खट्टा है तो परमात्मा बहुत मीठा नहीं हो सके संसार खट्टा इसीलिए है कि तुम संसार के फल चख नहीं पाए और जब तुम संसार के फल नहीं चख पाए तो परमात्मा के फल तुम कैसे चख पाओगे क्योंकि संसार के फल भी लंबी छलांग से न मिल सके तो परमात्मा तो और भी लंबी छलांग है संसार के फल तो बहुत निकट थे ये अंगूर तो बहुत पास थे लोमड़ी ने थोड़ी कोशिश की होती तो मिल ही गए होते ऐसा क्या है संसार में जो न मिल जाए जरा सी कोशिश की जरूरत है और मिल ही जाता है जो तुम्हें नहीं मिल रहा है वो तुम्हारी छलांग की कमी है और कुछ भी नहीं लेकिन अहंकार ये मानने को राजी नहीं होता कि मेरी छलांग छोड़ अहंकार एक तरकीब खोजता है कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं छलांग की कोशिश ही कहाँ कर रहा हूँ सब आसार है तुम्हें जीवन में बहुत से उदास लोग मिलेंगे जो कहेंगे संसार में कोई सुख नहीं उसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने संसार के फल चखे उसका कुल कारण इतना ही फलों तक भी नहीं पहुंच पाए गरीब अक्सर कहता मिलेगा धन में क्या रखा है पदहीन अक्सर कहता मिलेगा पदों में क्या है बड़े बड़े सिकंदर आए और चले गए लेकिन उसके भीतर गौर से झांकना ये उसकी ईर्षा का परिणाम है यह कोई अनुभव नहीं है ईर्षा जहां नहीं पहुंच पाती वहां कहती है अंगूर खट्टे ये युवक दुख से सं्यस्त हुआ इसकी फकीरी सच्ची नहीं है इसकी फकीरी अनुभव प्रेत नहीं है इसकी फकीरी एक रोग से आई है यह परमात्मा में उस उत्सुक नहीं है यह प्रेसी में अनुत्सुक हो गया क्योंकि वह मर गई यह प्रेति से दूर जा रहा है मर गई प्रेति से परमात्मा के पास नहीं जा रहा और इसमें बड़ा फर्क है तुम संसार से भाग रहे हो या परमात्मा की तरफ भाग रहे हो ये दोनों भिन्न बातें अगर तुम संसार से भाग रहे हो तुम परमात्मा तक तो कभी न पहुंचोगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान अभी भी संसार में लगा है लेकिन तुम परमात्मा की तरफ भाग रहे हो तब बात बिल्कुल अलग है संसार से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं तुम कोई पलायनवादी नहीं हो तुम खोजी हो ये युवक पलायनवादी था और जो प्रेम पलायन बन जाए वो वास्तविक नहीं था लेकिन एक स्थिति में ही इसका उद्घाटन हो सकता है तीसरा युवक वहीं रुक गया प्रेसी मरी कुछ भी ना बचा परमात्मा भी ना बचा प्रेसी के अतिरिक्त कोई भी ना था संसार तो खो ही गया परमात्मा भी ना बचा जिसकी खोज करनी नहीं हो जिससे प्रेसी ही परम तत्व थी इसका राग विराग नहीं बना इसका राग शीर्षशासन करके खड़ा नहीं हुआ ना यह उदास हुआ ना यह दुखी हुआ कब्र ही इसका घर हो गया प्रेसी का जीवन जीवन था प्रेसी की मृत्यु मृत्यु हो गई इसने प्रेसी को उसके जीवन में भी नहीं चाह था को था चाह था जीवित या मृत यह चाह पूरी थी इस चाह में कोई शर्त ना थी इस चाह में ऐसा भाव ना था कि जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हारा होना चाहे शरीर में हो चाहे शरीर के बाहर रूप रहे कि खो जाए आकार बचे कि मिट जाए इस युवक को कहीं जाने को कोई जगह ना बची कब्र ही इसका घर हो गया ये कब्र को ही प्रेम करने लगा यह उत्ती हुआ स्थिति इस इसको मिटा न पाई मृत्यु से कोई फर्क न पड़ा इसे थोड़ा समझ लें जिन जिन चीजों में मृत्यु से फर्क पड़ जाए वो प्रेम नहीं जिस जिस को मृत्यु छीन ले मिटा दे वो सब पार्थिव है और प्रेम तो अपार्थिव है सूफी कहते हैं कि प्रेम को मृत्यु नहीं मार सकती बस एक चीज को मृत्यु नहीं मार सकती वो प्रेम है इसलिए वो कहते हैं प्रेम परमात्मा तक ले जाएगा धन नहीं ले जाएगा क्योंकि मृत्यु धन को छीन लेगी बुद्धि नहीं ले जाएगी क्योंकि बुद्धि मृत्यु के इसी तरफ पड़ी रह जाएगी पद सम्मान नहीं ले जाएगा क्योंकि मृत्यु सबको पहुंच डालती है सिर्फ प्रेम ले जाएगा क्योंकि प्रेम को मृत्यु नहीं पहुंच सकती प्रेम मृत्यु से बड़ा है प्रेम अमृत यह युवक प्रेमी था उस अर्थ में जिसको सूफी प्रेमी कहते हैं इसका प्रेम अन्य था इसका प्रेम बेस था अनकंडीशनल था तुम्हारा प्रेम आज पत्नी सुंदर आज प्रेसी के पास रूप है तो तुम्हारा प्रेम कल प्रेसी बुढ़ी हो जाएगी तुम्हारा प्रेम खो जाएगा तो मृत्यु तो बहुत दूर है बुढ़ापा भी दूर है कल प्रेसी बीमार पड़ जाए अपंग हो जाए कुरूप हो जाए लंगड़ी हो जाए अंधे हो जाए प्रेम खो जाए मैंने सुना है एक नव विवाह जोड़ा हनीमून पर था दूसरे या तीसरे दिन पत्नी ने पूछा कि तुम मुझे सदा ही प्रेम करोगे अगर मैं कुरूप हो जाऊं तब भी बूढ़ी हो जाऊं तब भी ये रूप ये सौंदर्य न रह जाए तब भी उस युवक ने कहा कि देख मैंने कसम खाई है सुख दुख में सांस देने की मगर इसकी तो कोई चर्चा ही चर्च में ना उठी थी पादरी ने कहा था सुख दुख में सांस देना सुख दुख में सांस दूंगा बाकी ये बात मत उठा इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं उठी थी थोड़ा मन में सोच ना कि जिसे तुम प्रेम करते हो उसे कुरुप अवस्था में भी प्रेम कर पाओगे अरे भीतर सोच के ही डबाणोल होने लगेगा भाव नहीं ये समझ नहीं देखता क्योंकि प्रेम तुमने आकृति को किया है शरीर को किया है प्रेम तुमने व्यक्ति को तो किया ही नहीं जब आकार बदल जाएगा तो जिसे तुमने प्रेम किया था वो बचा ही नहीं ये दूसरा ही व्यक्ति युवक रुक गया कब्र उसका घर हो गई यह बड़ी मीठी बात मृत्यु उसका आवास बन गया प्रेसी खोई नहीं जैसे प्रेसी कहीं गई नहीं जैसे विवाह हो ही गया सिर्फ शरीर न रहा लेकिन अशरीरी प्रेसी प्रेम बरकरार रहा उसकी धारा बहती रही जो फकीर हो गया था वह एक दिन एक तांत्रिक को मिल गया हर अक्सर जो फकीर हो जाते वो किसी न किसी दिन तांत्रिक को मिल जाते तांत्रिक से मतलब है ऐसा व्यक्ति जो सत्य की खोज में नहीं सक्ति की खोज में इसलिए जो लोग भी संन्यास लेते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से मिलना ना हो जाए जो शक्ति की खोज में क्योंकि अहंकार हर मौका खोजता है खड़े हो जाने का देखा कि उस तांत्रिक को खड़ो धारने या बेटे पर उसने उठा के जलती आग में फेंक दिया चीख उठाई है वह किसने कहा कि ऐसा दुख मैंने कभी नहीं देखा ऐसा भयंकर हथियारा मैंने नहीं देखा कि कसूर भी कुछ ना था बच्चा जरा रोता था उसको मार डालने की क्या जरूरत थी वो तांत्रिक हंसा रहा उसने मंत्र पढ़ा बच्चा हंसता हुआ वापस आ गया सभी मंत्र आकार से संबंधित है निराकार से नहीं इसलिए मंत्र की सिद्धि हो तो आकार खो भी सकता है आकार बन भी सकता है पर आकार का मतलब है संसार आकार का मतलब है खेल की दुनिया माया युवक भागा जैसे ही मंत्र उसने सुना मंत्र कंठस्थ किया प्रेसी फिर याद आ गई संबंध जीवन का था मरण का नहीं था फिर विराग राग बन गया जो राग विराग बन सकता है वो किसी भी दिन पुनः राग बन सकता है क्योंकि तुम सिर्फ शीर्षासन कर रहे हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा पहले तुम पैर के बल खड़े थे अब तुम सिर के बल खड़े हो जैसे ही मंत्र देखा ये बच्चे का लौटना देखा आंख से भागा फकीरी गई वो तो फकीरी कोई बात न थी वो तो केवल खिन्नता से पैदा हुई थी संसार के दुख से आदमी संन्यासी हुआ कोई मिल जाए जो कह दे संसार में दुख नहीं और कोई एक सीढ़ी दे दे कि सीढ़ी ले जाओ अंगूरों तक पहुंच जाओगे फिर ये भूल जाएगा कि मैं कह रहा था कि अंगूर खट्टे इसमें चखे तो कभी थे नहीं बिना चखे लौट आया था अपने को समझा रहा था मंत्र क्या मिला सीढ़ी मिल गई भागा वृक्ष की तरफ जहां अंगूर खट्टे थे और छोड़ाया था प्रेसी फिर अर्थपूर्ण हो गई वासना फिर हरी हो गई लहला उठा सब फकीर दुल गई एक क्षण में आके मंत्र पढ़ा प्रेसी जीवित हो उठी सूफी इस कहानी को गड़े हैं सिर्फ यह कहने के लिए कि मृत्यु की परिस्थिति ने प्रेम की जांच का मौका दिया युवती ने कहा कि तीनों भले हैं पहले में करुणा है दया है सभ्यता है शिष्टता है लेकिन वो पुत्र होने योग्य पति होने योग्य नहीं थोड़ा समझने की बात है पिता पुत्र को प्रेम करता है लेकिन पुत्र सदा कर्तव्य निभाता है क्योंकि प्रेम की धारा उल्टी नहीं बहती आगे की तरफ बहती एक घर में मैं मेहमान था और ऐसा मुझे बहुत घरों में अनुभव हुआ है क्योंकि सभी जगह रोग एक है बीमारी एक है तकलीफ एक घर के बूढ़े गृहपति ने मुझे कहा कि हमने इतना प्रेम किया इन लड़कों को हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं मैंने उनसे पूछा कि अगर ये तुम्हारी तरफ देखे तो इनके लड़कों की तरफ कौन देखेगा और फिर मैं तुमसे यह भी पूछता हूं तुमने अपने लड़कों को प्रेम किया तुमने अपने बाप को प्रेम किया था जो तुमने किया वही ये कर रहे हैं तुम्हारे बाप भी यही शिकायत करते हुए मरे होंगे वो आदमी बोला आपको कैसे पता चला पता चलने कोई बात नहीं सीधा गणित प्रेम आगे की तरफ जा रहा है क्योंकि जिसको हम प्रेम कहते हैं केवल बायोलॉजिकल ये केवल, केवल जीवशास्त्री है और जीवन आगे की तरफ जा रहा है बाप को तो बचना नहीं बेटों को बचना है जीवन की फिक्र बूढ़ों को बचाने की नहीं बच्चों को बचाने की तो बाप की तरफ प्रेम डालना तो फिजुल है सुख हुए वृक्ष पर पानी डालना है तो वो सुख ही रहा है वो तो जो नया अंकुर हो पानी वहां जाएगा और जीवन बड़ा इकोनॉमिकल है प्रकृति बड़ी इकोनॉमिकल है बड़ी अर्थशास्त्री न्यूनतम से अधिकतम काम लेना और फिजूल कुछ नहीं जाने देना है तो बाप का बेटे की तरफ प्रेम होता है बेटे का बाप की तरफ कर्तव्य होता है और तो कर्तव्य निभाले उतना काफी उतना भी काफी प्रेम तो हो नहीं सकता दुश्मनी ना हो ये भी बहुत है घृणा ना हो ये भी बहुत है फ्रैड तो कहता है कि बेटों के मन में घृणा होती बाप के प्रति लड़कियां मां को घृणा करती इसमें सच्चाइयां हैं क्योंकि जिनके साथ हम बड़े होते हैं जो हमें बड़े करते हैं जीवन कुछ ऐसा है कि अनेक बार उनके कारण हमारे अहंकार को चोट लगती है पहले तो इसलिए चोट लगती है कि वह ताकतवर होते हैं हम कमजोर होते हैं बच्चा आपके घर में पैदा हुआ वो कमजोर है आप ताकतवर हैं फिर उसको चलाने में बड़ा करने में हर तरह से व्यवस्था देने में आपको न मालूम कितनी आज्ञाएं देनी पड़ती कठोर होना पड़ता है हर बार उसे चोट लगती है। वो सब चोटें इकट्ठी होती वो चोटों का जो अंबार है वो घृणा बन जाता है इतना भी काफी है कि बेटा कर्तव्य बस बाप की सेवा करे प्रेम की तो असंभावना है प्रेम तो ऐसा होगा जैसे कि गंगा गंगोत्री की तरफ बहे ये तो नहीं हो सकता नीचे की तरफ सागर की तरफ बहेगी तो उस युक्ति ने कहा कि ये बेटा पुत्र होने योग्य जैसा पुत्र होना चाहिए वैसा लेकिन पति होने योग्य नहीं क्योंकि पति होकर ये कर्तव्य निभाएगा दया करेगा सेवा करेगा एकदम अच्छा है सब सुव्यवस्था दे देगा, लेकिन प्रेम की जो ऊंचाई है जो तरंग है जो समाधि है वो इससे मिलने वाली नहीं दुख में साथी होगा लेकिन यह सुख का साथी नहीं हो और प्रेम है सुख का साथ प्रेम है दो उत्सव जहां मिलते हैं जहां जो दो जीवन तरंगे अपनी आखिरी उछाल में मिलते है वो सिखर का मिलन है यह कर्तव्य का मिलन समकल भूमि पर है दुख होगा तो यह काम का है सुख में यह किसी काम का नहीं इससे प्रेम नहीं हो सकता से नाता हो सकता है कर्तव्य का समतल भूमि पर चलेगा होशियार है भाव इसका अच्छा है काफी नहीं है दूसरा युवक जिसने प्रेसी को उठाया कोई भी साधारण का सोचेगा कि चुन्ना था उसे जिसने फिर से जीवन दिया परिति ने कहा यह पिता जैसा है क्योंकि जन्म दिया इसकी उत्सुकता मुझ में कम जीवन में ज्यादा है मृत्यु थी तो यह हट गया था जीवन है तो यह आ गया जन्म देने में इसका रस है और इसने मुझे जन्म दिया मेरे पिता पिताजी लेकिन पति नहीं हो सकता पति तो यह तीसरा युवक है न तो इसे कर्तव्य का कर कोई भाव न इसे दया का कोई भाव है नीति आचरण का कोई हिसाब इसमें प्रेम का पागलपन इसे पता ही नहीं चला कि जैसे मेरे मरने और जीने में कोई फर्क है इसका प्रेम मौत से ज्यादा गहरा है कब्र इसका घर हो गई जैसे ये मेरे साथ ही था मृत्यु से कोई रक्ति भर बेदना पड़ा जिस प्रेम में मृत्यु से भेद पड़ जाए वो प्रेम नहीं है अगर मुझे पिता चुनना हो तो इस युवक को चुनूंगी जो मंत्र लाया जिसने इतनी मेहनत की मुझे जिलाया लेकिन इसका प्रेम जीवन से बंधा है यह सुख का साथी हो सकता है दुख का साथी नहीं हो सकता जीवन में सांस चल सकता है मृत्यु में साथ नहीं चल सकता मृत्यु में अकेला छोड़ देगा और जो मृत्यु में सांस जाने को राजी ना हो उसके जीवन का साथ एक औपचारिकता है अभी राग अभी विराग फिर विराग हो सकता है इसकी बदलाहट हो सकती है प्रेम इतना चंचल नहीं है प्रेम एक फिर भाव एक समाधिस्थ दशा है जहां कोई कंपन नहीं आते ये तीसरे युवक को चुनती हुई मृत्यु परीक्षा बन गई अर्थ क्या है अर्थ यह है कि परमात्मा की भक्ति में परमात्मा केवल उसी को वरण करेगा जो बेसर्त हो परमात्मा के मंदिर में तीनों तरह के लोग पूजा करने जा रहे हैं एक तो वे लोग हैं जो परमात्मा के मंदिर में कर्तव्यवश पूजा करने जा रहे हैं क्योंकि सदा जैसा होता रहा है मैंने सुना है कि सुबह सुबह एक आदमी अभी दुकान के दरवाजे भी नहीं खुले थे और अपने लड़के को बुला रहा था कि उठ गया है या नहीं लड़के ने कहा उठ गया हूं तो कहा आटे में रद आटा मिला दिया या नहीं तो कहा मिला दिया पिताजी और मिर्चों में लाल कंकड़ डाल दिए या नहीं का डाल दिए पिताजी और गुड़ में गोबर मिलाया है नहीं उसने कहा डाल दिया पिताजी सब कर दिया सब हो गया है जी तो उसने कहा चल फिर मंदिर हो आए ये मंदिर है ये जिंदगी है वहां गोबर गुड़ में मिलाया जा रहा है और जब सब काम निपट गया तो मंदिर हो वो एक कर्तव्य एक रविवार धर्म है कि रविवार को सुबह चर्च होना है वह एक सामाजिक उपचार है एक शिष्टाचार है एक नियम जिसको पूरा करना उचित है और जिसके लाभ है जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है उपयोगिता है एक तो वो भी मंदिर जा रहा है लेकिन उसकी प्रार्थना कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि उसने कभी प्रार्थना की ही नहीं एक वो भी वहां जा रहा है जो संसार से परेशान हो गया जो दुखी हो गया है जो जीवन का अनुभव नहीं ले पाया इतना समर्थ नहीं पाया अपने को सांस नहीं जुटा पाया जीवन से वंचित हो गया है या वंचित रह गया है वो भी आ रहा है थका हारा उस थके हारे की प्रार्थना भी नहीं सुनी जा सके क्योंकि जो संसार को भी अनुभव करने में समर्थ नहीं है वह सत्य को अनुभव करने में कैसे समर्थ हो पाएगा जो सपने में भी पूरा नहीं उतर सकता वो सत्य में कैसे पूरा उतरेगा जो व्यर्थ को नहीं समझ पाता वो सार्थक को नहीं समझ पाएगा वो तो और बड़ी छलांग है ऐसा आदमी निरंतर ईश्वर से तो कहता है कि तू तो मुझे स्वीकार है तेरा संसार स्वीकार ले स्वीकृति अधूरी है क्योंकि अगर ईश्वर मुझे स्वीकार तो सब मुझे स्वीकार है क्योंकि सभी उसका है स्वीकृति पूरी ही हो सकती है तब उसका संसार भी स्वीकृत है वो मुझे नर्क में भी डाल दे तो वो भी मुझे स्वीकृत है नर्क में भी डाले जाने पर भक्त के हृदय से धन्यवाद ही निकलेगा कि धन्यवाद तुम भी मुझे नर्क दिया स्वर्ग की आकांक्षा से ही धन्यवाद निकलता हो तब हमारा चुनाव है तब हम सुख में तो कहेंगे धन्यवाद और दुख में शिकायत करेंगे जिस हृदय से शिकायत उठती है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती उसकी प्रार्थना खुशामद है उसकी प्रार्थना के पीछे शिकायत छिपी है न वो भक्त नहीं उसकी श्रद्धा पूरी नहीं वैसा भी आदमी मंदिर में प्रार्थना कर रहा है उसे वापस जाना होगा उसे संसार में भटकना होगा अभी यात्रा अधूरी है अभी उसे और, और जन्म लेने हो उसे जानना ही होगा कि अंगूर खट्टे हैं अपने अनुभव से या मीठे सिर्फ सांत्वना के लिए इस तरह की बातें काम नहीं करेंगी उसे संसार के अनुभव से गुजर के परिपक्व होना पड़ेगा जैसे पके फल वृक्षों से गिरते हैं ऐसा ही पका अनुभव प्रार्थना बनता है उसके पहले नहीं और तीसरा वह प्रेमिली मंदिर आ रहा है जिसका जीवन भी वही है जिसकी मृत्यु भी वही है मंदिर ही उसका घर है वो बाहर भी जाता है तो मंदिर से बाहर नहीं जा पाता मंदिर उसके साथ ही चल रहा है मंदिर उसके जीवन की धारा है उसकी श्वास श्वास का स्वर है और कुछ भी हो जीवन हो या मृत्यु हो उसने मंदिर को चुना है वह चुनाव पूरा है वह छोड़ेगा नहीं वो चुनाव बेसब है। मैंने सुना है एक सुफी फकीर जुन्नैत को किसी ने कहा कि तू प्रार्थना किए ही चला जाता है पहले ये पक्का तो कर ले कि परमात्मा है या नहीं क्योंकि बहुत लोग संदिग्ध जुन्नत ना का परमात्मा से क्या मतलब मुझे मतलब प्रार्थना से परमात्मा ना भी हो ये पक्का भी हो जाए तो जुन्नत की प्रार्थना चलेगी मुझे मतलब प्रार्थना से और ने का मैं तो उससे कहता हूं अगर मेरी प्रार्थना सही है तो परमात्मा को हो, होना पड़ेगा मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि परमात्मा है मेरी प्रार्थना जिस दिन सच होगी उस दिन परमात्मा होगा परमात्मा के कारण प्रार्थना नहीं चलती सच्चे भक्त की प्रार्थना के कारण परमात्मा पैदा होता प्रेम प्रेम पात्र को निर्मित करता है प्रेम सृजनात्मक है इस जगत में प्रेम से बड़ी कोई सृजनात्मक शक्ति नहीं इसलिए प्रेम मृत्यु को तो स्वीकार कर ही नहीं सकता वो घटती ही नहीं अगर तुम प्रेम करते हो किसी को तो वो मरेगा ही नहीं मर नहीं सकता प्रेमी कभी नहीं मरता प्रेमी मृत्यु को जानता ही नहीं है प्रेम अमृत है और सूफी कहते हैं प्रेम द्वार है यह कथा है प्रार्थना की कथा है ऐसे साधारण प्रेम की कथा मत समझ लेना सूफी कहते हैं दो तरह के प्रेम हैं एक प्रेम लौकिक एक प्रेम अलौकिक अलौकिक प्रेम की तरफ इशारा है इसलिए दो प्रेमी जो किसी तरह लौकिक से वंचित रहते हैं उनमें एक ही अलौकिक था क्योंकि अलौकिक की पहचान यही है कि मृत्यु के पार भी अलौकिक प्रेम चलता रहेगा उसका कोई अंत नहीं है आज इतना है